आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चेन्नई से शेफाली वेदा जी जो इमेज कंसल्टेंट है और लाइव कोच है उनसे हम बात कर रहे हैं आज जो चौथा चरण में हम पहुंचे हुए हैं तीन एपिसोड हमने पूरा कर लिया है अब चौथे चरण में कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ ऑनलाइन राजीव हजेला भी जुड़े हुए हैं जिनसे आपकी कल रूबरू हुई थी कल बातचीत हो गई थी उन्होंने अपने बारे में बताया था एज ए बी में एडिशनल चीफ डीजी के रूप में वो रिटायर हो चुके हैं चालीस साल का उनका लंबा अनुभव है अपने फील्ड में सीमा पर तो उनको भी हम उनका एक्सपीरियंस कुछ बीच में हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से राजीव हजेला जी और सैफाली वेदा जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में समय की मांग में थैंक यू रमेश जी थैंक यू सो मच राजीव जी वेलकम टू द ग्रुप। थैंक यू रमेश जी थैंक <laughs> यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों का जी शेफाली जी बताइए कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए हमें और कॉन्फिडेंस से क्या क्या चीजें होने वाली कॉन्फिडेंस हमें क्यों चाहिए कॉन्फिडेंस के बगैर तो शायद आप ये रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाते रमेश जी <laughs> <laughs> तो रिकॉर्डिंग तभी तो <laughs> हाँ, तो, तो पहली बार बैठ पाए होंगे आप और धीरे धीरे आप खुद अपनी पहली वाली रिकॉर्डिंग सुनेंगे हुँ. तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस जहाँ था पहले वहां से काफी ऊंचा आ गया है रिकॉर्डिंग देखेगा अपनी तो हो सकता है शायद खुद पे भी हंसी आ जाए की अरे मैं ऐसा बोलता ना क्यूँ राजीव जी तो तो तो तो तो तो तो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकता है कोई भी मनुष्य उसको इस, कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी चाहिए और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे ठीक है रमेश जी तो आपकी जो प्रैक्टिस है ना जितने साल की भी है प्रैक्टिस आपको अपने आप दिखेगी जी, जी. मैं, मैं क्योंकि तो बिल्कुल <laughs> <laughs> हाँ राजीव जी बिल्कुल प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी को हाँ अब अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस के पैरामीटर्स ये होते हैं रमेश जी जैसा कि भी मैं कह रही थी कि अगर कमिटमेंट में आपको जाना है तो आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस कमिटमेंट में खड़े उतरेंगे और पहली बात ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप कमिटमेंट ले ही नहीं पाएंगे और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप चॉइजेस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे नहीं। तो किसी भी वो पेरेंट्स अपने बच्चों मैं अच्छे से कॉन्फिडेंस डाल ही देते हैं जिनमें खुद में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हुआ करता है या वो स्कूल और कॉलेजेस भी कॉन्फिडेंस डाल देते हैं बच्चों में लेकिन इसके अलावा भी खुद अपने आप में कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाए क्योंकि दो चीजें होती हैं एक तो वो है कि सामने वाला आपको मोटिवेट करे तब आपको कॉन्फिडेंस आता है वो कुछ समय के लिए रहता है फॉर एग्जाम्पल आप कितने आपने देखा होगा आप किसी रेस के लिए जा रहे हैं तो आपको लोग कहते हैं ऑल द बेस्ट बी कॉन्फिडेंट स्टे कॉन्फिडेंट तो वो कुछ समय के लिए है आपके पास लेकिन अगर आप विदिन अपने अंदर से कॉन्फिडेंस को बिल्डिंग करेंगे जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस ऐसा रहेगा कि वो एक आपका नेचर में आ जाएगा आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करेंगे कॉन्फिडेंट आपके वॉक में दिखेगा कॉन्फिडेंस आपकी बातों में दिखेगा कॉन्फिडेंस आपके प्रेजेंटेशन में दिखेगा और आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी अपने आप बन जाएंगे तो वो तभी होगा जब आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा You, you get ट द डिफरेंस एक तो होता है जो कॉन्फिडेंस हमें बाहर से कुछ समय के लिए मिलता है, एक वो होता है जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी में ही कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है जहाँ आपको कभी भी ये अपने आपको नहीं बोलना पड़ेगा ओ, बी कॉन्फिडेंट इट इज देर माई पर्सनैलिटी वो उतना ही इनहेरिटेड है मेरे नेचर में जैसे की बाकी कोई चीजें तो वो self confidence आप बिल्डअप कैसे करें डेल कानी जी के बारे में हम सब ने सुना है फादर ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट राजीव जी आपने भी सुना होगा बताइए मैं डेल कार्ने की बात कर रही थी जिन्होंने कहा था जो फादर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाते हैं और जिन्होंने कहा था कि इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट बिहेव दैट यू आर कॉन्फिडेंट टू टू तो अगर आप वो कॉन्फिडेंस आप है अगर वो बिहेवियर में लेकर आ जाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आप में अपने आप आ जाएगा राइट बिल्कुल सही हाँ तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप कर सकते हैं अपने आप में और बहुत आसान सा तरीका है कि आप जब भी सुबह को उठें मैं आप तरीका बता रही हूं जब भी आप सुबह को उठें आप अपने आप से ये कमिटमेंट करें कि आई एम गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट फॉर दर डे स्टेप बाई स्टेप आई एम गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट फॉर द एंटायर डे नेक्स्ट एक वीक तक ये काम करने के बाद एवरी डे यू हैव टू मेक ए कमिटमेंट टू योर सेल्फ दैट यूर गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट For the entire day. Next day आप फिर इस बात को रिपीट करेंटमेंट विद्फ जिसे कहते हैं हैं जहां आप आप आप खुद से से कर रहे हैं कि आप अपने आप से commitment, committed रहेंगे और कॉन्फिडेंस आप अपने आप में डेवलप करेंगे Now, after that, एक वीक आप ये करने के बाद दोबारा से एक वीक के लिए आप ये कमिटमेंट करें कि मैं पूरा एक वीक अपने आप में कॉन्फिडेंट रहूंगा Now, ये सीरीज जब हो जाएगी तो आप देखेंगे थर्टी डेज में आपका एक नेचर बन जाएगा क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूफ है कि आपका जो बिहेवियर चेंज होता है ना उसमें थर्टी डेज लगते हैं किसी भी एक बिहेवियर को नए बिहेवियर में आने के लिए तो अगर आप टिमिड नेचर के हैं जो ऑपोजिट होता है कॉन्फिडेंस का अगर आप टिमिट नेचर के हैं तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे अपने आप से ये बार बार बोलने के बाद रमेश जी जी जी तो ये कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो गया अब ये देखना है हमें कि कॉन्फिडेंस का बैलेंस लेवल क्या है क्योंकि किसी भी चीज का पैरामीटर होता है कि अगर आप उससे थोड़ा सा भी डिग्री ऊपर चला जाए तो वो आपके लिए ही हानिकारक हो जाता है और नीचे रहे तो भी वो आपके लिए हानिकारक हो जाता है राइट right? तो अब ये हम देखेंगे अगर ओवर कॉन्फिडेंस हमें आ जाता है तो हम ये अपने आप से कहते हैं ये और कोई नहीं कर सकता सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और अगर आप में कम कॉन्फिडेंस है तो आप ये कहेंगे देख करके देखता हूं अगर हो जाए तो ठीक है mm -hmm. लेकिन अगर आप में बैलेंस कॉन्फिडेंस है आप एक बैलेंस कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के इंसान हैं तो आप खुद से ये कहेंगे ये मैं कर सकता हूं सिर्फ नहीं बल्कि सिर्फ ये कहेंगे कि ये मैं कर सकता हूं आई एम टैपेबल ऑफ डूइंग दिस यहाँ आपका सिर्फ हट गया की ओनली आई कैन डूट यू सी द डिफरेंस सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है यहाँ पर सिर्फ मैं ये काम कर सकता हूं ओवर कॉन्फिडेंस नीचे का कॉन्फिडेंस रहेगा मैं ये काम करके देखता हूं और आपका बैलेंस कॉन्फिडेंस रहेगा मैं ये काम करता हूं जो सी द डिफरेंस अपने आप से बोलने का तरीका तीनों किस तरीके का है जी, एक कॉन्फिडेंट आदमी किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है है ये ये ये अगर ये होता है बैलेंस इन कॉन्फिडेंस कि आपका बैलेंस कितना है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर रहे हैं या आपका सामने वाला आपको ओवर कॉन्फिडेंट देख रहा है या आपको आपका लो कॉन्फिडेंस लेवल है राइट right. अब हम जाते हैं अब हम जाते हैं कि इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए मैंने आपको थर्टी डेज का बताया है कि आपने कमिटमेंट किया कि अब आप कॉन्फिडेंट पर्सनलिटी बनकर आएंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस के बगैर तो जैसा राजीव जी ने भी पहले कहा हम कुछ नहीं कर पाएंगे हमारी पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कॉन्फिडेंस ये करने के बाद मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपनी पर्सनालिटी में इस चीज को इनहेरिट करेंगे अपनी पर्सनालिटी में इस चीज को लेकर आएंगे आप एक प्रैक्टिस के साथ जैसा हमने कहा कि बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता आप एक दिन का कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आ सकते हैं आपको कॉन्फिडेंस अपनी पर्सनैलिटी में ग्रूम करना है यू शुड लुक कॉन्फिडेंट जी जी ये, तो ये हमने अक्सर सुना है कि वो देखने से कॉन्फिडेंट लग रहा है तो देखने से कॉन्फिडेंट कैसे लग रहा है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है राइट right? अगर आप बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो किसी भी बॉडी लैंग्वेज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंट बंदा अपने आप नजर आ जाएगा क्योंकि उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस होगा उसके चेहरे में कॉन्फिडेंस होगा उसकी स्टैंडिंग पॉस्चर में कॉन्फिडेंस होगा तो सबसे पहला रिफ्लैक्शन जो कॉन्फिडेंस का आता है अगर आप चाहते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी माने जाए तो आपको वो अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी लेकर आना पड़ेगा एक्शन में तो आप कॉन्फिडेंट तब नजर आएंगे जब आप कोई काम करेंगे mm -hmm. अब मैं ये आपको बताना चाह रही हूं कि जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाए या किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए जाए या आप किसी भी मीटिंग के लिए जाए या किसी भी ग्रुप डिस्कशन के लिए जाए तो अपने आप में कैसे उस चीज को लेकर आए ताकि सामने वाला आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की तरह माने यानी कि वो आपको समझ ले कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हैं। जी तो उसके लिए आपको आपको एक एम्बोडीमेंट करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस को अपने पोस्चर में अपने बिहेवियर में जी राइट रमेश जी जी जी शेफारी तो समत... हाँ शेफाली जी बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। मुझे हाँ। लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे समय की मांग में और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं जैसे कि हम लोग पिछले एपिसोड में चॉइसेस की बातें शेफ अली से सुनी थी आज हम लोग कॉन्फिडेंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारा दो टाइप का है एक तो लो लेवल होगा तो भी पता चलेगा और ओवर कॉन्फिडेंस होगा वो भी पता चल जाता है तो मध्यम अवस्था में हमको रहना है ताकि हम अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा भी रखें और दूसरों को रिगार्ड भी दें अपनी कमी को न दिखाए दूसरे के बीच में तो बैलेंस जो आपने कहा वो बहुत ही अच्छी बात है और ये करते करते ही आएगा और मैं चाहूँगा कि राजीव जी अगर सुन रहे हैं राजीव जी देखिए जो शिपाली जी ने बोला है जी आ, के बारे में वो बिल्कुल सही बात है और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जैसे वो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही थी जी कि किसी इंटरव्यू में जाना है कोई प्रेजेंटेशन करना है या कोई किसी ऑडियंस के सामने आपने कुछ बोलना है तो उसमें आपका पोस्चर जो है वो स्माइलिंग फेस, आई आई कांटेक्ट और जो स्पीच की आपकी क्वालिटी है ये बहुत ही अहम अहमियत है इसकी और आप जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आपको आई टू आई कांटेक्ट रखना चाहिए उससे और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक उसको दूसरे पर्सन को ये दर्शाता है कि आप काफी जो है वो कॉन्फिडेंट है और आपने देखा होगा कि रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जो थोड़ा स्लो और क्लियरली बोलते हैं वो लोग जो है वो काफ़ी उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंट नजर आता है तो आपको जो बॉडी लैंग्वेज में आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा माइल वॉक करना है ताक, ताकि आपकी जो हेयर है आपका स्टाइल है बोलने का आपका ड्रेस का जो आपने ड्रेस जो पहनी वो काफी माने रखता है तो इस एस्पेक्ट को भी भूलना नहीं चाहिए जी जी तो मैं ये कहना चाहूंगा और एक बात मैं पूछना चाहूंगा आप बीएसएफ में थे तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल की बातें कैसे होती थी किस तरह के मापन वहाँ पर होता था उसके बारे में बताइए देखिए बीएसएफ में हम डे टू डे बेसिस के ऊपर बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर और ये जनरली जो, जो है हमारे जूनियर कमांडर्स जो जिसमें हमारे सिपाही हैं हवलदार हैं सब इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर हैं ये लोग फेस करते हैं तो हमने हम इनको हम इनका मोटिवेशन करते हैं और इनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सिखाते हैं ताकि अगर कोई मान लीजिए स्मगलर तार काट करके फेंसिंग से आ रहा है तो आपने क्या एक्शन लेना है आपने पीछे अपने सुपीरियर ऑफिसर को टेलीफोन करके एक्शन नहीं पूछना है तो आपको हमने बिल्कुल क्लियर कट बोला हुआ है कि आप कॉन्फिडेंटली अगर कोई हमारे कंट्री को तार काट के आ रहा है घुसने की कोशिश कर रहा है या स्मगलिंग की कोशिश कर रहा है आप उसके ऊपर फायर करिए और फायर फायर करके उसको या तो इंजॉय करिए और अगर उसका अफेंस बहुत ज्यादा ग्रेव है तो आप उसको किल भी करिए कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज जो भी बंदा वहाँ से फायर वहाँ से जो क्रॉस कर रहा है वो हमारे देश का कोई सब ना, नागरिक नहीं है वो हमारा दुश्मन है वो स्मगलर है वो एक क्रिमिनल है तो हमको उसी तरीके से डील करना है उसके साथ तो वहाँ पर हमारे जूनियर जो लीडर्स हैं उनमें बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है और यही हम लोग उनको हर समय सिखलाई देते रहते हैं बताते रहते हैं समझाते रहते हैं और मैंने देखा है की अगर हम लोग सीनियर लेवल के ऊपर अगर हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं तो बहुत अच्छा लड़के काम करते हैं और काफी उनमें कॉन्फिडेंस रहता है की हम हम जो जो एक्शन ले रहे हैं वो हमारे वो हमारे हमको सपोर्ट करेंगे। हम्म हम्म बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं <laughs> एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट पर समय की मांग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव जी लखनऊ से और शिफाली वेदा चेन्नई से तो और भी बहुत सारी रोचक बातें हम इस सेशन में करने वाले हैं समय की मांग में आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 सुनते रहो मस्कते रहो बजे मल्ला राजीव जी लखनऊ से और शेफाली वेदा चेन्नई से तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं आज इस सेशन में ह्यूमन डिजास्टर के अंतर्गत चौथे चरण में हम लोग हैं और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन डिजास्टर के अंतर्गत में कॉन्फिडेंस की जैसे कि हमने पेरेंटिंग पे बात किया फ्रीडम पे बात किया चॉइस पर बात किया आज हम लोग कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग आगे चल के कमिटमेंट करेंगे हम जो भी करना चाहें उसके लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए तो इस पर शेफली वदा ने बहुत अच्छी बातें बताएं कि उसका जो पैरामीटर है वो क्या हो सकता है कि आपका लेवल बिल्डअप करना है 30 डेज़ का एक प्रैक्टिस के लिए भी उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल देते हुए बताया और राजीव जी ने ये भी कहा कि हमारे बीएसएफ में किस तरह की ट्रेनिंग जो सिफाई लेवल के होते हैं उन सारे लोगों को रोज़ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की ट्रेनिंग दी जाती है उनको मोटिवेट किया जाता है फिर वो उनको सारी बातें जो है ऑलरेडी सिखा के रखा जाता है कि क्या करना है किस एक्शन को कब आपको आ, करना है ये सारी बातें उनको बता के रखते हैं तो वो लोग उस चीज को बिल्कुल तैयार रहते हैं रेडी रहते हैं एवर रेडी रहते हैं और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस भी हमको एवर रेडी करता है कि जो भी कुछ हमें करना है उसके लिए हम पूर्व तैयारी यानी कॉन्फिडेंस तो शेफली वेदा जी बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार धन्यवाद रमेश जी मान लीजिए आपको एक मशीन ठीक करने का प्रोजेक्ट दिया गया है और आपको लगता है कि क्योंकि वो सामने वाला बंदा जो कि ये हमेशा किया करता था काम ये आज नहीं है तो मैं ये कर लेता हूँ देख लेता हूँ कर और दिखा देता हूँ कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ क्योंकि काफी दिन मैंने उसे ये काम करते हुए देखा है तो यहाँ फिर से प्रैक्टिस की बात आएगी तुमने एक तो काम करते हुए देखा है लेकिन तुमने वो काम किया नहीं है तो तुमने तुम, कॉन्फिडेंस है तुम्हें लगता है कि तुम ये काम कर लोगे लेकिन तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है डॉस को फैक्शन की क्लैरिटी नहीं है तुम्हारे पास और ये करने से पहले आपको ये प्रोजेक्ट उठाने से पहले ये सोचना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस क्लैरिटी को लेकर आए और उसके बाद इस कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रोजेक्ट पर जाए क्योंकि अगर आपने ये कह दिया कि मैं कॉन्फिडेंट हूं यस आई कैन डू इट एंड देन यू आर नॉट एबल टू डू इट तो आपका बहुत बड़ा एक ये फ्लॉप शो होगा और आप, आपका बहुत बड़ा ये फ्लॉप शो होगा क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं यस आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन डू इट मुझे दीजिए आपका काम आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन डू इट सामने वाले का ये पूछना बहुत जरूरी है कि आपने ऐसा काम बार पहले किया है आप कॉन्फिडेंट है।, है वो तो सही है लेकिन ये काम कि आपने पहले किया है कि आपको इस काम की प्रैक्टिस है फिर ये चीजें होने के बाद प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस दोनों बहुत साथ साथ जाता है मान लीजिए रमेश जी आपको बात करने की प्रैक्टिस नहीं होती लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आप दौड़ बहुत अच्छा लेते हो ठीक है तो आपका कॉन्फिडेंस तो है कि आपको कोई काम दिया जाए तो आप कर लेंगे लेकिन आपका कम्युनिकेशन लेवल नहीं है आपको कम्युनिकेशन की क्लैरिटी नहीं है आपका ग्रामर सही नहीं है आपके सिंटेक्स ठीक नहीं है सेंटेंसेस के तो आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते कॉन्फिडेंट होने के बावजूद नहीं कर सकते नहीं कर सकते थे तो क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है बिफोर कॉन्फिडेंस तो बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं क्योंकि मैं अपनी लाइफ में भी देखती हूँ जब मैं कॉर्परेट के साथ काम करती हूँ इंटरव्यू में आप यस यस या हर चीज का बोलकर आ जाते हैं क्योंकि आपको इंटरव्यू के पहले तीन दिन का एक सेशन जो कॉलेजेस में हम लोगों का यह होता है वो ये बताता है कि बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट रखो और आप यस कहते जाओ Yes, I can do it. जिसके लिए है क्योंकि कर लूंगा और वहां जाने के बाद आप नहीं कर पाए तो ये आपके लिए आपकी आपके करियर के लिए एक बहुत नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा इसलिए ये मानकर चलिए कि आप Clearly वो चीज़ बोल दीजिए कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये चीज सीख लू क्योंकि में सीखने का confidence है। मैं कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा राजीव जी mm -hmm. मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये सीख लू क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस है सीखने का लेकिन इस वक्त मुझे ये काम नहीं आता है आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आपकी ट्रस्ट के लिए आपके ऑथेंटिसिटी के लिए राजीव जी मानते हैं इस बात को आप <laughs> मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि लाइफ जो है वो उसमें चैलेंजेस बहुत होते हैं और कई बार ऐसा समय आता है कि हम अपने कॉन्फिडेंस में दगमगाने लगते हैं और उसको हम लोग कीप अप नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को कि आप जरा सा बैठिए और सोच विचार करके लिखिए कि और एक लिस्ट बनाइए कि आप किस किस चीज के लिए आप बहुत थैंकफुल हैं लाइफ में और किस किस चीज में आपका जो बहुत ज्यादा आप प्राउड है वो करने के लिए तो ऐसी चीजों की आप लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके आप उसको अपने स्टडी टेबल के ऊपर फ्रिज के ऊपर बाथरूम के मिरर के ऊपर लगाइए और उसमें देखिए जब आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जाने लगता है नीचे की तरफ तो आप उसको पढ़िए और मैं समझता हूँ कि जब आप उसको देखेंगे आ, बार बार दिन में एक आध बार आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि यस आई हैव लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स इन माई लाइफ और मैं किस प्रकार का इंसान हूँ तो शायद आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जो नीचे गिरने लग रहा था वो आपको पढ़ाने में मदद मिलेगी ये ऐसा मेरा है। नहीं दिस इज वेरी ट्रू दिस इज वेरी ट्रू कि अप्रिशिएट व्हाट यू हैव एज योर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ राजीव जी। बिल्कुल। हाँ, आपकी, आपकी लाइफ की जो ब्लेसिंग्स है उसको जिस तरह से आप अप्रिशिएट करते जाएंगे ना लाइफ में और लिखने की ये बहुत अच्छी बात कही ये बात मैं कल भी इंसिस्ट कर रही थी बार बार लिखकर अगर आपने अपने चारों तरफ रख लिया तो आपको अपने ही बारे में पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी महसूस करने को मिलेंगी और आप बहुत सारी चीजें बहुत बार ये समझ पाएंगे जब भी आपका लो कॉन्फिडेंस जाएगा जैसे राजीव जी ने कहा उसको देखकर उसको पढ़कर कि आई एम रियली ब्लेस्ड पर्सन मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं कॉन्फिडेंट रहने के लिए खुश रहने के लिए लाइफ में तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो कि हमारे ऑडियंसिस कर सकते हैं रेगुलर बेसिस में कि अगर वो लिस्ट बनाने बैठेंगे ना रमेश जी तो मानिए मेरी बात आप अगर आ, सोचेंगे तो शायद आपके पास सिर्फ सौ चीजें आएंगी आपकी ब्लैसिंग्स की जिसके साथ आप ब्लेस्ड हैं लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे तो मेरे ख्याल से लिखते जाएंगे लेकिन वो खत्म ही नहीं हो पाएंगी कितनी बार ऐसा लगता है क्योंकि छोटी छोटी चीजों को आप मायने रखते हैं कि आज मेरे पास रहने के लिए घर है क्योंकि लोगों के पास घर भी नहीं है मेरे पास दो वक्त का खाना है क्योंकि लोगों के पास दो वक्त का खाना भी नहीं है तो हमें इस सारी चीजों के लिए ब्लेस्ड रहना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी लाइफ को और जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे अगर तो हमारे मन में अपने आप कॉन्फिडेंस होता जाएगा क्योंकि हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हट जाएगा क्योंकि कॉन्फिडेंस लैक तभी होता है अक्सर जब हमें ये लगता है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है यहाँ पर एक शुड नॉट एक्सेप्ट और जो हमारे दि दिमाग में निगेटिव था निगेटिव वॉइस चल रही है हमें उसको बिल्कुल निकालना चाहिए हमको कभी भी अपनी हार नहीं मानना चाहिए कभी भी अपनी फेल्योर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और ये ये बिल्कुल सोना सच बात है कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है तो हम क्यों अपनी हार को मान लेते हैं तो मैं, मैं समझता हूँ कि हर हार से हमको अपने को निकालने के लिए हमको पूरा प्रयत्न करना चाहिए बजाय इसके कि हम उसको हार को मान के बैठ जाए तो ये एक बहुत ज़रूरी हमको इसके विचार इसके ऊपर विचार करना चाहिए और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको हर चीज़ जो हमारे फील्ड के बारे में है जॉब के बारे में है या हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में है या उन्हें कोई प्रजेंटेशन देना उसके बारे में उसके लिए हमें भी प्रिपेयर रहना चाहिए और तो हमको हमेशा और अगर हम पूरी तरीके से उसके बारे में प्यार हैं तो शायद हमें हम उसको आग, अपने कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं और अगर आप की तैयारी पूरी है तो मैं मैं समझता हूँ कि आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कई गुटा बढ़ जाएगा ये ये दो पॉइंट जो मैं आ, मैंने आपको बताया ये ये भी काफ़ी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करते हैं मैं यहाँ पर एक अपने फोर्स से संबंधित आपको बताऊँगा हमारे यहाँ एक कमांडो ट्रेनिंग होती है आपने नाम सुना होगा रमेश जी और सिपानी जी दोनों ने और इस इसको कमांडो ट्रेनिंग को मैंने भी किया है और हमारे सारे रैंक्स में लोग जो भर्ती होते हैं वो सब करते हैं तो इसमें मेन दो चीज़ होती है एक तो दौड़ होती है जो तो लंबी दौड़ें होती हैं तो ये तेरह किलोमीटर बीस किलोमीटर छब्बीस किलोमीटर बत्तीस किलोमीटर और चालीस किलोमीटर ट्वेंटी के जी आई विल रिपीट इसमें ट्वेंटी के जी तो आपके बैक में होता है और 5 किलो की करीब वेपन होता है आपका इसके साथ आपको ये करना होता है तो कई बार हम लोग जो है वो हमने देखा है अपनी लाइफ में मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप इतनी लंबी दौड़ें दौड़ते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस टूटा जाता है और लोग हार मानना शुरू कर देते हैं तो मैंने देखा है कि लोग जब हार मान लेते हैं तो फिर वो उनसे ये कोर्स पूरा नहीं होता है तो उसके लिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके मन में ये पूरा निश्चय होना चाहिए कि मैं इस रेस को पूरा करूँगा ही करूँगा और मैं हर हालत में इसको पूरा करूँगा तो वो मैंने देखा है कि जो इस टाइप का जो हमारा सिपाही या कोई अफसर होता है तो वो फिर पूरा करता है वो पास भी करता है मगर जिसने आधे रास्ते में हार मान ली कि मैं थक गया हूँ मुझे पानी दो मुझे रेस्ट दो मैं थोड़ी थोड़ी रेस्ट करके दौड़ूंगा तो वो फिर फेल हो जाता है तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंस की वहाँ पर पड़ती है फोर्स लाइफ में और दूसरा मैं एक और आपको बताना चाहूँगा कि Uh, हमारे यहाँ जब भर्ती होते हैं लोग तो कई स्विमर होते हैं कई स्विमर नहीं होते हैं तो इनको स्विमिंग सिखाई जाती है एज ए पार्ट ऑफ जो ट्रेनिंग तो हम लोगों में कॉन्फिडेंस जम्प होता है वो करना पड़ता है और उसमें साठ फीट की ऊंचाई से आपको नदी या तालाब या झील जहां पर भी ट्रेनिंग चल रही है तो वहां पर जम्प करना पड़ता है तो इसमें जैसे मैं था मैं मैं भर्ती जब हो के गया तो मैं नॉन स्विमर था मगर ये मुझे भी वो जंप कराया गया तो शुरू शुरू में तो मैं बहुत डर रहा था अंदर से कि भाई मैं मुझे तो तैरना भी नहीं आता और साठ फीट एक बहुत अच्छी हाइट होती है और उससे आपको जंप लगाना है मगर जब तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने हमको ब्रीफ किया कि आप सीढ़ी पे पर चढ़ के जब आप जंप करेंगे तो नीचे पूरा एक घेरा बनाया हुआ होता है हमारे जो होते हैं वो पूरा नाव से घेरा बना के रखते हैं और खुद भी नदी में रहते हैं और वो हमको जो मोटिवेट करते हैं कि आप जंप करिए आप जंप करेंगे तो आप एक बार पानी से नीचे जाएंगे और फिर ऊपर आएंगे तो कैसे ही आप ऊपर आएंगे तो आपको पिकअप कर लिया जाएगा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मैं डूब गया मैं डूब गया तो मैंने भी ऐसे ही किया कि जब मैंने जंप किया तो उसके बाद मैं अंदर पानी के गया और जैसे ही मैं पानी से ऊपर आया तो मेरे को पिकअप कर लिया तो उसके बाद मैंने देखा कि मुझे जो पानी से जो तो डर था या मेरा मेरे में अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था वो मेरे को इस जम के बाद बहुत ज़बरदस्त कॉन्फॉन्फिडेंस मेरा पड़ा और इस कॉन्फिडेंस से मुझे काफी मदद आगे की आ की लाइफ में तो इसीलिए इसका नाम कॉन्फिडेंस जंप रखा गया है और ये कॉन्फिडेंस की जो दौड़े होती है कि आप चालीस किलोमीटर अगर 25 के ही गेट ले गे करके दौड़ सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी पहाड़ पे आ सकते हैं जा सकते हैं चढ़ सकते हैं तो ये कॉन्फिडेंस को बनाना पड़ता है तो ये ये मैंने आपको फोर्स एस्पेक्ट की जो लाइफ होती है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया देवे जी।, जी राजी जी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से हमारा बनता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट ऐसा कहते हैं तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया मुझे लगता है शेफाली वेदा भी इस बात से राजी है हाँ मैं पूरी तरह से इस बात से हंड्रेड सह परसेंट सहमत हूँ कि कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस के साथ ही आता है और जो बंदा कॉन्फिडेंट है वही कुछ ना कुछ कर गुजरने की ताकत और हिम्मत रखता है और जो ये बात ये कह रहे थे कि रुकना नहीं है हार कर क्योंकि हर प्रॉब्लम हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और बिना सोल्यूशन के कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है तो है लेकिन उठना पड़ेगा ताकि प्रॉब्लम आप पर हावी ना हो जाए तो ये बात राजीव जी की इन सारी बातों से मैं बहुत अच्छी तरह से सहमत हूँ और जो लाइव एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि इस तरीके से जो इनकी जिंदगी में होता है या फिर जितने भी ये फोर्स है इन लोगों के साथ ये ट्रेनिंग दी जाती है तो मुझे तो ऐसा लगता है ये सुनने के बाद राजीव जी की शायद अगर हर एक को ये ट्रेनिंग दे दी जाए तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाया करेगा ना ये कॉन्फिडेंस जम क्यों राजीव जी बिल्कुल आप सही तो कह रही हैं इसीलिए और मेरी ख्याल से सिर्फ एक ज़... ऐसी जगहों की जरूरत है और जो तो कॉलेज वगैरह या स्कूल के लोग इतनी फीस तो हम लोगों से लेते ही है क्यों <laughs> <laughs> आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरू में ही बोला था कि हर रोज हमारे सामने एक नई सिचुएशन है नया चैलेंज है तो हमें उसको डील करना है तो जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं और आपको कोई भी जो है ऑन द स्पॉट आपके सपोर्ट के लिए नहीं बैठा आपको नहीं है आपको खुद डिसीजन मिलेगा तो इसलिए यहाँ हम लोगों में जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं उसमें कॉन्फिडेंस की तो बहुत सख्त जरूरत होती है मैं ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिविल लाइफ में नहीं होती है वहाँ पर भी होती है मगर जैसे जैसे आपका जॉब प्रोफाइल जो है वो चैलेंजिंग होता जाता है उस हर चैलेंजिंग जॉब में आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और मुझे लगता है शेफ जी भी इससे कनेक्टेड है और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने भी कहा कि कॉलेज या स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी बीच बीच में मुझे लगता है कि महीने दो महीने में इस तरह का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शॉर्ट प्रोग्राम रख सकते हैं लॉन्ग प्रोग्राम नहीं तो भी एक दिन का दो दिन का ऐसे छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर रखते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो तो बिल्डअप हो जाएगा और ऐसा नहीं कि बॉर्डर पर ही मुसीबतें आती हैं बॉर्डर पर ही डिज़ास्टर होते हैं आम जिंदगी में भी आजकल बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ें होती रहती हैं डिज़ास्टर तो हर जगह होता रहता है समय समय पर तो उन सभी चीज़ों से वो अच्छी तरह से कॉन्फिडेंसली उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे डिजास्टर होगा वहाँ पर अच्छी तरह से अपने आप को मैनेज कर पाएंगे सिक्योर कर पाएंगे दूसरे लोगों को भी बचा पाएंगे मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है अगर हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे स्कूल वाले या टीचर्स प्रिंसिपल सुन रहे हैं तो जरूर इस तरह की जो प्रोग्राम्स हैं वो अपने स्कूल में रखें साल में दो बार रखें तो भी बहुत बढ़िया हो सकता है कम से कम बच्चों को अवेयरनेस तो होगा कि कैसे हम लोग इन चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं कैसे हम बच सकते हैं ये सारी चीज़ें तो हो सकती हैं एक बात चार लाइने मेरे पास है मैं सुनाना चाहूँगा आप सभी को काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए चलो ऐसे कि निशान बन जाए जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों जीओ इस कदर की मिसाल बन जाए तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बहुत एक बहुत ही खूबसूरत नगमा आप सभी के लिए फिर वापस हम राजीव जी और शिफाली विदा से बात करते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुमन पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कुराते रहो आते हैं दोनों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 मानव आपदा के साथ साथ जो डिज़ास्टर है उसके बारे में भी राजीव जी बहुत अच्छे लाइव एग्जाम्पल्स हमारे साथ जीवंत एग्ज़ाम्पल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं हमें बड़ा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही ऐसा प्रोग्राम में एक थोड़ा सा क्या कहते हैं रौनक आ गई है और मैं कहूँगा कि हर जलते दीपक के तले अंधेरा होता है हर रात के पीछे एक सवेरा होता है लोग डर जाते हैं मुसीबत को देख लेकिन हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है जो आज हम इस प्रोग्राम की चर्चा में वो सारी चीजें उभर कर आ रही है तो चलिए फिर से कनेक्ट होते हैं शेफाली जी शेफाली जी फिर सेवाफिडेंस राजी, की अगर हम बात करें तो कॉन्फिडेंस सेना में तो बहुत जरूरी है लेकिन सच मानिए मुझे भी रोज रोज इस चीजों की जरूरत पड़ती है मैं सेना में तो नहीं हूँ लेकिन बैटल हमारे सामने भी रोज ही होती है बताया राजीव जी आपको बिल्कुल मैं आ, हर हर लाइफ के हर फीलिंग में आपको कॉन्फ्रेंस के बगैर कुछ नहीं हो तो चाहे वो आपकी सिविल लाइफ हो या कोई कोर्स लाइफ हो कॉन्फ्रेंस हाँ, तो चाहिए ही चाहिए और हर समय चाहिए आपको हाँ हर वक्त चाहिए और खासकर उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो एक लीडरशिप पोजीशन में है और हाँ, मैं एक मदर को मदर को फादर को भी एक लीडर ही मानती हूँ क्योंकि उनके बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो दे इज ऑलवेज ए सेंगे कॉन्फिडेंस पेरेंट्स ऑलवेज प्रोड्यूस कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन एंड या ये बात है और ये भी अक्सर बोलते हैं लोग और ये बहुत हद तक मुझे सही भी लगती है कि बच्चे को देख के पता चल जाता है कि उसकी परवरिश किसने की है बिल्कुल बच्चे को देख के उसके माँ के बारे में पता लग जाता है कि उसके कैसे हैं पता चल जाता है लुक एट दाइल्ड एंड यू कैन सेव फ्रॉमिटी दैट इज वेरी ट्रू तो यहाँ बात ये हम इसलिए कह रहे हैं ये लाइटर मोमेंट इसलिए लेकर आयु रमेश जी मैं जी। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ना वो पास ऑन होता है बिकॉज ये कंटेजियस है जैसे राजीव जी कह रहे थे कि राजीव जी को तैरना नहीं आता था लेकिन वहाँ के लोगों ने मोटिवेट इतना किया कि वो फील्ड से भागे नहीं, नहीं। एक कंटेजियस एनवायरनमेंट बन जाता है कि वहाँ वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ राइट राजीव जी बिल्कुल तो ये कंटेजियस एनवायरनमेंट अगर तभी बनता है जब हमें ये मालूम हो बहुत अच्छी तरह से कि हमें उठना बैठना किसके लोगों के साथ है यहाँ मैं बात वहां लेकर जा रही हूँ की हमारा सर्कल कैसा हो क्योंकि अगर आज हम में कॉन्फिडेंस है और हम लोगों का सर्कल वैसा है जहाँ पे लो कॉन्फिडेंस के लोग हैं मान लीजिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है और आप कोई भी गलत काम नहीं करते हैं लेकिन आपका सर्कल एक ऐसा बन जाए जहाँ पे वो बार बार बार बार रोज आपको किसी एक ऐसे काम के लिए उकसाए तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है या फिर अगर आप ऐसी उम्र में है जहाँ की आपको इतनी ज्यादा अच्छी समझ नहीं है अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप ये सोचते एक बार करके देख लेता हूँ तो यहां पर भी मैं ये बात इसलिए कहना चाह रही हूं क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम ये नहीं ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे किस सर्कल में मूव कर रहे हैं Now, there is always a saying कि चाइल्ड विद द कम्युनिटी एंड विद्रूप ही इज मूविंग वेट मैं हमेशा कहती हूं मुझे बच्चा दिखा दो बच्चे को देख के मैं बता दूंगी कि वो किन लोगों के साथ कुछ सा बैठता है राइट right? बिल्कुल हाँ तो ये ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि हम डिजास्टर की तरफ अगर जाते हैं तो अगर हमें डिजास्टर को कम करना है तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम नजर रखें अपने बच्चों पर कि हमारे बच्चे का माहौल क्या है हमारा बच्चा कहाँ उठ रहा है कहाँ बैठ रहा है किस तरह के लोगों के साथ उसकी बातचीत है वो किस तरह के माहौल में रहता है दिन भर का वो ब्यौरा हमें देता है या नहीं देता है और ये चीज़ वही पेरेंट्स पूछ सकेंगे जिनमें कॉन्फिडेंस होगा अपने बच्चों से कम्युनिकेट करने का क्योंकि अक्सर पेरेंट्स पूछना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये लगता है कि किस तरीके से पूछूं, कैसे पूछूं, पूछूं या नहीं पूछूं, क्योंकि बच्चा अगर उस उम्र में है जहाँ कि बच्चा जवाब सवाल कर सकता है तो अक्सर पेरेंट्स डरते हैं इस बात से राइट रमेश जी जी तो वो डर जो है हमारे मन से एज ए पेरेंट मैं ये बात कह रही हूं कि वो डर हमारे मन से तभी जाएगा जब हमें यह लगेगा कि हमारा जो एक रिलेशनशिप हमारे बच्चों के साथ है हमने इतना ट्रस्ट वर्टली डेवलप किया हुआ है कि हम इस कॉन्फिडेंस को अपने बच्चे में भी डाल चुके हैं कि आप आंख से आंख मिलाकर राजीव जी आपकी बात और आ रही हूं मैं आंख से आंख मिलाकर सीधा तनकर हम बोल सकते हैं नहीं मैं कोई काम गलत नहीं कर रहा हूं या पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि आज आपने दिन भर में क्या किया ये जो कम्युनिकेशन है क्लैरिटी वाला ये उसी उसी घरों में हो सकता है जहाँ पे कॉन्फिडेंट पेरेंट्स हैं और कॉन्फिडेंट बच्चे हैं शिपाली शे, जी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ आप तो हाँ? काम कर रही है आपने देखा होगा काफी की हाँ, जो हाँ, हाँ. तो छोटे बच्चे होते हैं वो जब स्कूल ऐसी वापस आते हैं तो अपने माँ बाप को पूरा सुनाते हैं मम्मी आज में मैडम ने ये, बोला, ये किया, वो किया। पूरी क्लास बंद किया और मैं उसके साथ बाहर आइसक्रीम खाने चला गया या मैंने वो क्लास बंक किया या मैं पिक्चर चला गया अगर टीन एजर हो गया बच्चा हुँ। तो अब आप जो है वो उसको कैसे ट्रीट करते कैसे उसको बुरी तरीके से फटकारते हैं बुरा बोलते हैं तो आज आप देखिए यही हो गया है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो आके पूरी चीजें बताता है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो वो कुछ नहीं बताता माँ बाप को क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे फादर ने मदर ने सिर्फ डांटने के अलावा कुछ नहीं बोलता इसलिए आजकल देखिए कि कोई बच्चे जो है वो आके घर में फीडबैक देते ही नहीं है और आपको पीछे पीछे माँ को पीछे, पीछे पीछे बोलना पड़ता है भाई आज का क्या हुआ आज बताओ तो अरे वो आपके मतलब का नहीं है वो हमारा ऐसा ये ना वो था तो ये चेंजेस आ गए तो जो आपने अभी बात की तो मैं यही उसको उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें एज ए पेरेंट भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर बच्चे ने आके आपको बोला कि मम्मी आज मैंने एक सिगरेट ट्राई की तो हाँ। आप उसके ऊपर चढ़ मच जाओ आप उसको ये बोलो कि ठीक है बेटा ये तुमने ट्राई की अब तुम खुद फैसला करो सिगरेट पीने में ये फायदे हैं ये नुकसान है ये उसको समझाओ तो उसके जब समझ में आएगा कि भाई ये नुकसानदेह चीज है तो अपने आप पीना छोड़ देगा बजाय इसके कि नहीं तुमको हम जेब पॉकेट मनी नहीं देंगे और तुम स्लैक नहीं हो उसको रिव्यू करें तो ये सब जो है यहाँ पर पेरेंट्स का भी मैं कहूँगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में उसके करेक्टर बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल अस्पताल Well, true, ये बात तो हम कर भी चुके हैं राजीव जी की एक पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को बिल्ड इन करता है किस तरह से उसे क्रिएट करता है क्योंकि वो एक बहुत नाजुक सी चीज बनकर उसकी लाइफ में आता है एक मिट्टी बनकर आता है जिसे हम किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं और अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो अगर पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस है तो वो किसी भी कम्युनिकेशन को हैंडल कर लेंगे ये ये ये फ्रेज हमने अक्सर सुना है रमेश जी की हैंडल विथ कॉन्फिडेंस यानी कि कंफ्यूशन से हैंडल मत करो किसी चीज को एक कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करो जो कि नेगोशिएशन में बहुत जरूरी है तो यहाँ जब हम बच्चे से बात कर रहे हैं ना तो ये एक नेगोशिएट करते हैं हम उसके साथ डील करते हैं ताकि वो हमारे कॉन्फिडेंस में आ जाए और हमें सारी की सारी बातें बता दे नेगोसिएशन हमेशा डीलिंग बिजनेस में नहीं होती है हम रोज करते हैं जब बच्चा आपसे बाइक की फरमाइश करता है जब बड़ा हो जाता है राजीव जी आपके साथ हुआ होगा आपका बेटा है तो, तो वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है मेरे दोस्तों के पास है मेरा डिस्टेंस बहुत लंबा है क्यों राजीव जी बिल्कुल बच्चे ऐसी मांग करते हैं <laughs> तो, वो हर पेस करनी पड़ती है है है तो ये ही है जी, ये नेगोशिएशन नेगोशिएशन ही ही और ये तभी हो पाएगा जबकि कॉन्फिडेंस है दोनों पार्टीज के बीच में यहाँ मैं पेरेंट्स को एक पार्टी मान रही हूँ बच्चों को एक पार्टी मान रही हूँ तो ये कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस के साथ अगर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नेगोशिएशन डील काफी मीनिंगफुल हो जाएगी और विन विन सिचुएशन दोनों के लिए बन जाएगी बन जाएगी पार्टीज़ इसलिए कहा मैंने क्योंकि अगर हम ऐसा मान के चले तो आपस में ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी एक रिलेशनशिप में होने का फायदा उठा रहे हैं राइट right, रमेश जी क्योंकि हम अक्सर पेरेंट्स जैसे राजीव जी ने कहा कि बच्चों पे चर्च आते हैं पेरेंट्स उनपे गुस्सा करते हैं बच्चे क्योंकि पेरेंट्स uh, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनकी ओनरशिप में है क्योंकि वो बच्चे उस वक्त उन पर डिपेंड है तो बच्चा बहुत सी बातें उनसे छुपाने लगता है लेकिन एक अगर पार्टनरशिप क्रिएट हो जाती है ना दोनों में नहीं। कि नहीं। parent, kids, तो एक करते कि ना तुम हमसे कुछ छुपाओगे और हम भी आपको समझने की कोशिश करेंगे कल ये बात हमने कही थी ना रमेश जी की पच्चीस साल पहले मेरी परवरिश अगर हुई है तो मैं आज की डेट में अपनी बच्चे की परवरिश तो वैसे कते ही नहीं कर सकती क्योंकि उस वक्त का माहौल अलग था सिस्टम्स अलग थे उस वक्त की हम लोगों के पास ज़रूरतें अलग अलग हुआ करती तो वो लेकर आज मैं वो चीज़ें प्रिपेयर नहीं कर सकती अपनी बच्ची को तो अगर हम आज इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक पार्टनरशिप डील रहे है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे जिस स्टेज से बच्चा बड़ा होता जाता है उस स्टेज में बच्चे से हम एक कम्युनिकेट करने की कोशिश करें कि अब बच्चा हमारा छोटा है जैसे मैंने जीरो टू सिक्स ईयर्स की बात की थी कि आपने उसका एक फाउंडेशन लेवल पे फाउंडेशन डाल दिया और बहुत हद तक उसका कॉन्फिडेंस उसी लेवल पे बिल्डअप हो जाता है फिर हमने बात की कि वो उस एज से ऊपर आता है जब वो स्कूल में एंट्री करता है यानी कि वो के में जाता है नहीं दिखाते अक्सर हम देखेंगे राजीव जी की नहीं स्कूल वाले भी बहुत हद तक बच्चों को इस तरह से ह्यूमिलियट कर देते हैं कितनी बार अगर होमवर्क नहीं कर, कर आए बच्चा या बच्चे ने कोई गलती कर दी तो उसे इस हद कर ह्यूमिलियट किया जाता है पनिश इस तरह से किया जाता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है इस हद तक टूट जाता है कि काफी कॉन्फिडेंस मतलब खत्म हो जाता है उसकी लाइफ तो से और दोबारा उसे बिल्डअप करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है और जब ये लो कॉन्फिडेंस हो जाता है ना एकदम खत्म हो जाता है वही बच्चा स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाता है और स्कूल या स्कूल से इतनी ज्यादा नफरत करने लगता है तो यहाँ फिर पेरेंट्स के साथ साथ पार्टनरशिप टीचर्स की भी है उसकी ग्रोथ में बहुत हद तक कि टीचर्स जब हैंडल करेंगी इस बच्चों को तो बच्चे बहुत मासूम होते हैं बहुत मासूम होते हैं बच्चे तो वो जो कॉन्फिडेंस घर से लेकर आए हैं या जो उनकी पर्सनालिटी में ऑलरेडी है उसको ह्यूमिलिएट करके खत्म नहीं करें उन्हें समझने की कोशिश करें बजाय इसके कि आप उन्हें पनिश करें या होमवर्क नहीं करके आने पर उसको डांटे या फिर उसके पेरेंट्स को बुलाएं या बाकी बच्चों के साथ सामने उसे डांटे ये बहुत गलत हरकत होती है टीचर्स की इसलिए हमें ये मानना है कि अगर हम बड़े हैं उम्र में किसी से बच्चों से पेरेंट्स से या टीचर्स है तो हमें वो बरपन बना के रखना है अपनी पोजिशन का और ये चीज सभी हो पाएगी जब हम इस बात को समझेंगे कि हमें जो स्टेज पे हम हैं हमें मेंटर की स्टेज पर है और मेंटर को हमेशा पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत इम्पोर्टेंट है और वही आदमी रख सकता है जिसमें कॉन्फिडेंस हो क्योंकि कन्फ्यूज आदमी हमेशा अपने पेशेंस को खो देता है राइट राजीव जी बिल्कुल आ, आपको तो डिसीजन कभी कभी इतनी टफ लेनी पड़ती होंगी मेरे ख्याल से कि जीने और मरने की बात हो जाती होगी बिल्कुल तो, मैं, तो, मैं, हा, हा, मैं तो राजीव जी एकदम चल ही नहीं सकता है उस वक्त कंफ्यूजन का तो, कोई मज़़। <laughs> मज़़। तो, तो, तो, तो, तो माइंड में तो तो पे पे भी यहां पे भी राजीव जी सवाल सवाल बच्चों का है, का है है परिवार और हम ज़्यादा सोचे आ, मतलब नेशन के बारे में है क्योंकि हर बच्चा एक नेशन का बहुत आ, मतलब एसेट होती है राइट बहुत एसेट होती है तो अगर आप देश को संभाल रहे हैं तो यहाँ हम जैसी औरतें आपके देश के उन बच्चों को ग्रूम कर रही है जो कि आगे जाकर इस नेशन को इस देश को इनहेरिट करने वाले हैं तो कन्फ्यूजन <laughs> तो उनके पास भी नहीं चलेगा यही ये, बच्चे तो वहाँ भी जा रहे हैं वेरी वेल से हमारे घर से निकलते ही तो, तो बच्चे, बच्चे फौज में जाते हैं चलिए शेफाली जी बहुत ही अच्छी बात है आप बताएं और राजीव जी भी इसमें सहमत हो रहे हैं कि आज के बच्चे कल के नागरिक होंगे आज के बच्चे कल देश को संभालेंगे तो इसीलिए हर जगह चाहे बच्चा हो बच्चे की परवरिश हो या फिर देश की रक्षा हो दोनों जगह पे बहुत ही अच्छा हमको कॉन्फिडेंस चाहिए पूरी तरह से समझ चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा चाहिए और समझ की भी बहुत अच्छी ज़रूरत है तो दोनों जगह हमें उतना ही केयर लेना होगा ताकि हम कहीं से भी किसी को दुख ना दे गलत ना हमसे हो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है और वक्त अभी कह रहा है कि अब समय का सीमा रेखा खत्म होने वाला है तो शिफाली जी मैं जाते जाते कहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें हमारे दोस्तों को तभी तो जी कॉन्फिडेंस की बात हो रही है तो कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगी कि आ, मैं उसी बात को रिपीट करूंगी कि जो मैंने कहा है आपको कि आप कॉन्फिडेंस को अपना बिल्डअप कैसे करें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे जितने भी ऑडियंसेस है सुनने वाले चाहे वो पेरेंट्स हो या बच्चे हो या टीचर्स हो जो भी हो जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं कि ये एक अपनी लाइफ का पैरामीटर बना लीजिए मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि सुबह रोज उठकर अपने आप में एक कमिटमेंट के साथ बोले की आई एम गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट फॉर दर डे आई एम गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट फॉर दायर डे तो ये पांच लाइन दे रही हूँ मैं आज की डेट में आपको कि आई एम गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट फॉर दर डे तो वो आई एम बन जाएगा आई एम कॉन्फिडेंट फॉर माई लाइफ थीक, थीक। क्योंकि हम जो कोचेज है ना हम करियर की बातें नहीं करते हैं हम लाइफ स्किल सिखाते हैं जिंदगी जीने का तरीका जी बहुत बहुत शुक्रिया शेफाली जी राजीव जीत जी, <laughs> जी। बोलिए जी। राजीव जी हमारे दोस्तों के लिए एक मैसेज जरूर दें आज के सेशन को सुनने के बाद आपको क्या फील हो रहा है देखिए मैं तो आजकल के जो नौजवान है उनको मैं यही कहना चाहूँगा की डू नॉट एक्सेप्ट ने Never accept failure. तो राजीव जी, अच्छा रा, जी, राजी जी की बात को सेकेंड करूंगी इसलिए सेकेंड करूंगी की मैंने खुद की life. में ऐसा किया है क्या बात दुनिया बोल दे दुनिया बोल, बोल दे कोई बोल दे की नहीं ये काम नहीं हो सकता फिर तो मैं जिस पर आ जाऊंगी की कैसा नहीं हो सकता मैं करके दिखाऊंगी हाँ इसलिए मैं सेकंड क्योंकि मैं जी अपनी लाइफ कर चुकी हूँ तो दोनों, तो तो दोनों की बातों को मैं करता हूं। और जाते जाते हमारे दोस्तों को मैं कहूँगा की हस्कर जीना दस्तूर है जिंदगी का एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का इसलिए दोस्तों पिछली बातों को भूल जाइए आज जो नई बातें आपके सामने आई हैं उसे सीखिए उसे करके देखिए और एक नए अंदाज से जीवन को जीने की कोशिश कीजिए खुश रहिए मस्त रहिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे राजीव जी और शेफाली जी को दीजिए इजाजत अगले एपिसोड में कुछ नई बातें इसी तरह की रोचक बातें आपके साथ लेकर आएंगे इसी कार्यक्रम में समय की मांग में तो चलिए आज के लिए बस इतना ही नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमार इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबान नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहोला जीवन के दिल छोटे से हम वाले। कल की हमें फुर्सत कहा सोचे जो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े वाले कल की हमें फुर्सत कहा सोचे जो हम मत वाले ने यही चार पल हैं आगे है क्या किसने जाना जीना जिसे आदान वो इनमें हिमाचल मौज मना ले कल की हमें फुर्सत कहा सोचे तो हम मतवा ले के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे तो हम मत बाले दर्द भी है ये जिंदगी है दवा भी ये जिंदगी दर्द भी है ये जिंदगी है दवा भी दिल तोड़ना ही जिंदगी का शुक्रिया सदते में ऊपर वाले कल की हमें फुर्सत कहा सोचे जो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही हम